तो अपन लोग जैसे स्पंदकारिता पर चर्चा करना शुरू कर चुके हैं तो पिछली बार अपन ने प्रथम द्वितीय सूत्रों को लिया था आज अपन उन्हीं सूत्रों पर थोड़ा संक्षेप में फिर से बात करके फिर अगले तीसरे चौथे सूत्र पर आते हैं तो इस स्पंदकारि का स्पंद शास्त्र के अंतर्गत काश्मीर शिव दर्शन का एक विशिष्ट ग्रंथ है जैसे कि शिव सूत्र महत्वपूर्ण है उसी तरह स्पंदकारिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही एक ही विधा से संबंध रखते हैं जो अद्वैत शिव दर्शन है वो उसी के विशिष्ट दोनों ग्रंथ हैं स्पंद का मतलब जैसे हम पहले भी समझ चुके हैं स्पंद का मतलब होता है शिव का सृष्टि के निर्माण के वक्त जो एक प्रथम विमर्श वही स्पन्द सृष्टि के निर्माण के लिए उद्यत प्रथम विमर्श विमर्श का मतलब जैसे हम फिर एक बार समझ लें कि जब हम अपने आप का आत्मावलोकन करते हैं अपने आप का अवलोकन करते हैं और अपने आप को भीतरी तौर से तोलते हैं जानते हैं समझते हैं कि हम क्या हैं उसे विमर्श कहते हैं जैसे हमें सामान्य जीव का विमर्श होता है कि मैं एक सीमित इंसान हूँ मेरे में इतनी क्षमताएं हैं ये काम मैं कर सकता हूँ ये मेरी क्षमता के बाहर है इस तरह से हमारा अपना एक विमर्श होता है हम अपनी उम्रों के बारे में अपने शरीर के बारे में अपने स्थान के बारे में जानते हैं इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं हम जैसे समझते हैं कि ये हम क्या हैं और क्या हम नहीं हैं क्या हम कर सकते हैं क्या हम नहीं कर सकते इस तरह हम जो अपनी क्षमताओं को तोलते हैं अपनी स्थिति को जानते हैं अंतरिक्ष में हम कहाँ हैं भारत देश में है मध्य प्रदेश में है महेश्वर में आश्रम में बैठे इस तरह हम पिन पॉइंट अपनी स्थिति को जानते ये सब कुछ विमर्श के अंतर्गत आता है एक जीव का विमर्श शिव के विमर्श में समस्त ब्रह्मांड या समस्त सृष्टि या उसकी समस्त रचना स्थित है जैसे कि एक कुम्हार के हृदय में एक मटका स्थित होता है जब वो बनाना चाहता है और फिर उसको वो मूर्ति रूप देता है ऐसे ही शिव के विमर्श में ये सृष्टि एक स्पंद रूप में एक उत्साह के रूप में एक इच्छा के रूप में जन्म लेती उसी इच्छा शक्ति से सृष्टि की रचना की इच्छा से अन्य दोष शक्तियां जन्म लेती ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति अब तक जब वो अकेला था तो इदम का जन्म नहीं हुआ यह का जन्म नहीं हुआ था क्योंकि वो किसी वस्तु को ये नहीं बोल सकता था कि ये है और ये मैं हूं तब तक कोई भेद पैदा नहीं हुआ था क्योंकि उसके सिवा जब कोई था ही नहीं तो वो किसको बोलता ये या किसको बोलता तुम इसलिए उस समय प्रमाता और प्रमेय का विभाजन नहीं होता जिस हम जानते हैं कि मैं अपने आप को जिस रूप में जानता हूं विमर्श करता हूं वो प्रमाता है और मैं अन्य मेरी इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करता हूं वो प्रमेयों का ज्ञान है और इस ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को प्रमाण कहते हैं। लेकिन उस समय वो अकेला था जब वह अकेला था तो किसी और का ज्ञान होना संभव ही नहीं था तब भेद की सृष्टि बनाने के लिए इच्छा शक्ति से उसने ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति को मूर्त रूप दिया ज्ञान शक्ति से प्रमाता का जन्म हुआ और क्रिया शक्ति से यह सृष्टि का जन्म हुआ इदम का जन्म यह का जन्म ज्ञान शक्ति से जैसे हमने पिछली बार बात करी थी कि ज्ञान शक्ति से जो प्रमाता का जन्म हुआ उसके तीन हिस्से हैं तीन कॉन्स्टरेंट तीन ईटें हैं उसकी वर्ण पद और मंत्र यानी इंटेलिजेंस ओरिएंटेशन और लिंग्विस्टिक्स इंटेलिजेंस जिसमें उसमें विश्लेषण करने की क्षमता भिन्न भिन भिन्न विकल्पों पर विचार करने की क्षमता किसी निर्णय पर पहुंचने की क्षमता ये मन और बुद्धि का जो कार्य था वह इंटेलिजेंस था ओरिएंटेशन हिंदी क्या बोला आपने हिंदी में उसको वर्ण वर्ण हां अच्छा। दूसरा था पद जिसमें ओरिएंटेशन जिसमें वो अपने आप का विमर्श करना जीव रूप में विमर्श किया कि मैं कौन हूं और मेरे अलावा मेरे आसपास क्या है और मेरी अपनी कितनी सीमाएं क्षमताएं जिसे हमने कहा ना जीव विमर्श करता है तो उस तरफ उसका ओरिएंटेशन हम कभी कभी बोलते हैं ना कि भाई डिस ओरिएंटेड है मेडिकल टर्म है डिसरिएंटेशन जब आदमी की तंदरा लग जाती है या बीमार हो जाता है और कभी कभी ये नहीं समझ पड़ता कि मैं कहाँ हूँ अस्पताल में भर्ती मरीज में आता है पूछता है मैं कहाँ हूँ वो डिसोरिएंटेड है जो उसको पूछे भाई तुम कहाँ हो क्या कर रहे हो क्या नाम है तुम्हारे पास कौन खड़ा है इन सब के वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता तब हम उसको बोलते हैं कि वो डिसोरिएंटेड है यानी उसका विमर्श खराब हो गया उसका विमर्श बीमार हो गया वो अपने आप का विमर्श नहीं कर पा रहा है, तो वो डिसोरिएंटेड है और तीसरा है मंत्र यानी लिंग्विस्टिक्स यानी उसकी भाषा का विकास होता है इशारों की भाषा बोलने की भाषा सोचने की भाषा इस तरीके से प्रमात्र जो है उस प्रमात्र में तीनों चीजें है प्रमात्र भाव जिसको मैं कहता हूं उसमें मैं विमर्श कर सकता हूं मैं विकल्प रख सकता हूं निर्णय ले सकता हूं और इसके अलावा मुझे सोचने और बोलने के लिए कुछ भाषा मिल गई इसी तरह क्रिया शक्ति से प्रमेय संसार का जन्म हो है। प्रमेय संसार में क्या है कला तत्व और भुवन कला तत्व और भुवन फोर्स मैटर एंड स्पेस हम देखें ना बाहर की तरफ हमको ये दिखाई देगा एक अंतरिक्ष है जिसमें पदार्थ है कई तरह के पदार्थ हैं जलीय तत्व हैं ठोस तत्व हैं अग्नि तत्व हैं सभी सब स्पेस के अंदर है और इनके बीच में आकर्षण विकर्षण और कई तरह के बल प्रयोग में जिनके द्वारा इनमें समस्त हलचल प्रतीत होती इसलिए बाहर प्रमात्र संसार और प्रमेय संसार प्रमात्र संसार ज्ञान शक्ति से बना प्रमेय संसार क्रिया शक्ति से बना और जब यह संसार बना तो इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन शुरू हो प्रमेय संसार की प्रमात्र संसार और प्रमेय संसार जो था प्रमात्र संसार के हेतु बना क्योंकि एक प्रमात्र संसार ही था जैसे कुमार ही था जिसके लिए मटका बना मटका बनाने में प्रयोजन कुमार का ही था अगर ये संसार पूरा बनता और उसमें मात्र प्रमेय संसार होता वो प्रमात्र नहीं होता क्या आप ऐसे किसी संसार की कल्पना कर सकते हो यह कल्पना से भी पर है क्यों क्योंकि यह संसार अगर होता तो यह संसार है यह कहने वाला भी कौन होता जब कोई एक भी ऐसा न हो जो एक कहे कि संसार है या सुंदर है या कुरूप है या है तो उस संसार के अस्तित्व का होना और न होना बराबर है। इसलिए अस्तित्व का मतलब होता है प्रमाण इस बात को यहां पर बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि प्रमाता का मतलब होता है अस्तित्व किसी भी वस्तु के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रमाता का होना जरूरी है हमारा होश होना जरूरी है हमारा उस पर सिल लगाना एंडोर्स करना जरूरी है जब तक कि एक चेतना इसको एंडोर्स नहीं कर देती जब तक एक चेतना इस प्रमा प्रमेय संसार को तस्दीक नहीं कर देती जब तक इसका होना या न होना बराबर तो यही बात क्वांटम फिजिक्स में भी आई थी जैसे हमने कुछ समय पहले अपनी बात करी थी कि एक व्यक्ति की चेतना ही किसी डेवलप हो रही क्रिया को विराम दे देती है और उस ऑब्जर्वेशन करते से ही परिणाम तय हो जाता है और जब तक ऑब्जर्व नहीं करते जब तक वो परिणाम विकसित होता रहता है और किसी स्थिति पर जैसे ही उसको आप प्रेक्षण करते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं और वो परिणाम वहीं पर हो जाता है और वह उसका सामने खटा तो वही बात जो भौतिक शास्त्र आप बोलता है वही बात हमारी पुरानी विद्या में जो हमारा एंशियंट साइंस है जो सनातन धर्म का जो ये कहता है कि प्रमात्र संसार ही मूल है प्रमात्र संसार के लिए प्रमेय संसार है और प्रमेय संसार पूरा संसार कितना भी सुंदर कितना भी बड़ा कितना भी विशाल कितना भी विस्मयकारी बना दिया जाता है लेकिन वो बड़ा किसके लिए होता है? विस्मय किसको होता है? सौंदर्यता को देखने वाला कौन होता है? जब अगर कोई नहीं होता तो फिर ये है या नहीं है बड़ा? इसलिए अस्तित्व के लिए इसलिए अस्तित्व के लिए आपकी प्रमेय के लिए कहा <स्था> प्रमेय सब कुछ कितना भी सुनसर संसार बना होता है लेकिन उसे अगर देखने वाला नहीं है तो उसकी उपयोगिता तो दूर की बात है उसके अस्तित्व को भी कैसे कहेंगे कि अस्तित्व कौन कहेगा इसलिए है या नहीं है बराबर है इसलिए मूल है रचना की मूल में चेतना है और चेतना है तो ये रचना है अगर चेतना नहीं है तो समस्त रचना है या समस्त रचना नहीं है बराबर की तो इच्छा शक्ति से उसके विमर्श से इच्छा शक्ति पैदा हुई इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति हुई ज्ञान शक्ति से प्रमात्र संसार बना और क्रिया शक्ति से ये प्रमेय संसार बना और इसको हम बोलते हैं ईश्वर का कार्य शिव का कार्य जो इसमें हमारे सूत्र में आया था पहला सूत्र हमने पढ़ा था यशोन्मेश निमेशाभियान जगत प्रलय तम शक्ति चक्र यानी जिसके शंकरम खोलने और बंद करने मात्र से जगत का प्रलय और उदय हो, हो जाता है आंख खोलने से उसका प्रलय हो जाता है आंख बंद करने से उसका उदय हो जाता है यही क्रिया जीव भाव में रहते हम भी रोजाना करते हैं जैसे ही हमें क्षणभर के लिए बोध होता है हमको लगता है सब कुछ शिव और कुछ भी नहीं लेकिन बिजली की कौन की तरह वो बोध आके वापस जब लौट जाता है फिर हमको सब दिखाई देगा बदमाश है ये अच्छा है ये बुरा है ये ऊंचा है ये काला है गोरा है अपना है पराया है विदेशी हर तरह की विभेद शुरू हो जा है लेकिन क्षणभर के लिए जब अद्वेत हृदय में कौधता है तो उस समय हमें क्षणभर को यह एहसास होता है कि सब कुछ शिव तो यह भी हमारा जब क्षणभर का जो एहसास है वो हमारा उन्मेष और जैसे ही वो भाव समाप्त होता तो फिर हम देव संसार में लौट लौ जाते है, वो हमारा निमेश तो यस उन्मेश निमेशा पे हम जगत प्रलोदयों तम शक्ति चक्र विभव प्रभाव उस शक्ति चक्र के वैभव के उद्गम स्थान शिव को मैं प्रणाम करता हूं यह हमारा पहला सूत्र है इसका प्रणाम के साथ हमने इसका शुरू किया और शंकर की परिभाषा भी इसमें बता दी कि शंकर हम किसको बोल रहे हैं इस समस्त सृष्टि के उद्गम स्थान शक्ति चक्र है शक्ति की वजह से संसार बना है इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति और इस समस्त शक्ति जो शक्ति मूल है और स्वातंत्र शक्ति से समस्त शक्तियां निकली उसका विरोध करने की शक्ति और किसी शक्ति में नहीं है तो उस शक्ति के स्वामी उसके उद्गम स्थल उसको धारण करने वाले उस शक्ति को धारण करने वाले शिव को मैं प्रणाम करता हूं दूसरे सूत्र में हमने पढ़ा था कि यत्र स्थिति में इदम सर्व कार्य यस्माच निर्गतम यत्र स्थितम कार्य सर्वकार्यस्माच निर्गतम जिसमें स्थित ये समस्त कार्य आपके प्रश्न जिसमें स्थित समस्त कार्य समस्त कार्य माएने समस्त जगत जो उसमें स्थित था और उसमें से बाहर निकला जैसे चित्रकार के हृदय में चित्र स्थित और वो फिर बाहर निकलता है कैनवास पे कागज पे कपड़े पे दीवार पे कहीं भी आ जाता है फिर मूर्त रूप ले है तो वह जो दय से अंदर से निकला वो पहले उसके विमर्श में पैदा होता है फिर उसके बाहर निकलता है फर्क क्या है चित्रकार को चित्र बनाने के लिए कैनवास चाहिएगा ब्रश चाहिएगा कलर चाहिएगा इनकी अनुपस्थिति में वो चित्रकारी नहीं कर सकता एक कविता हृदय में उपजती है उसको लिखने के लिए उसे पेन चाहिएगा कागज चाहिएगा यह सब क्रियाएं बोलते क्रम क्रियाएं जिन क्रियाओं के लिए एक विशिष्ट क्रम में ही हमको सफलता मिल सकती हम सोचे कि पहले लिख लें बाद में पेन ले आएंगे ऐसा नहीं कर सकते पहले सोच लें कि हम लिख लें कागज बाद में देख लेंगे ऐसा हम नहीं कर पाएंगे हमको एक विशिष्ट क्रम में करना जरूरी है क्यों कि हम समय से बंधे हुए हैं हम माया की वजह से समय से बंधे हैं एक विशिष्ट क्रम में ही हम चल सकते हम यहां से अगर चलने से सोचेंगे पहला कदम वहां रख दे दूसरा यहां रख लेंगे संभव नहीं है यहीं से चलना पड़ेगा इसी क्रम से जाना पड़ेगा मुझे आपके पास तक आना है एक एक कदम चल के आप तक आ सकते पहला कदम वहां दूसरा है, तीसरा या नहीं रख सकता लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है जो शिव है जो शंकर है या परशु है उसकी हर क्रिया अक्रम है इस बात का हम शिवसूत्र में भी पढ़ चुके हैं कि उसकी हर क्रिया अक्रम है उसे इस तरह की जरूरत नहीं है कि पहले तुलिका ले फिर कैनवास ले और फिर कागज बनाए वो अपने ही स्वरूप पर समस्त सृष्टि का निर्माण कर सकते और अपने ही स्वरूप पर जब वो समस्त सृष्टि का निर्माण करता है तो समस्त सृष्टि उसका अपना ही विकास अपना ही स्वरूप और उसका स्वयं ही अहंता में स्थित अपने स्वयं के विमर्श में स्थित सृष्टि होती और इस सबके बाद वह स्वयं इस सबसे निष्प्रह रहता है वो सबसे अछूता रहता है पूर्णतः शुद्ध रहता है वो जो अभी आगे आएगा तथानवृत रूपत्वान निरोध अस्तित कुछ तो उसके स्वरूप को ढकने का कोई आवरण क्या हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी आवरण अस्तित्व के बिगैर अस्तित्व में नहीं रह सकता और अस्तित्व का नाम शिव है तो शिव को अस्तित्व को किस चीज से ढकोगे अस्तित्व को अस्तित्व से नहीं ढक सकते शिव को कैसे शिव से ढकोगे इसलिए शिव को ढकने के लायक कोई अस्तित्व उसके स्वरूप को ढकने लायक कोई अस्तित्व मैं है ही नहीं जो कुछ भी है वो शिव है इसलिए शिव को किसी शिव से नहीं ढका जा सकता क्योंकि जिस आवरण से ढकोगे वह भी शिव है इसलिए हमारी अभेद की दृष्टि होते से हमको सबको शिव दिखाई देना कोई कवर है तो वो भी शिव है और जो अनकवर्ड है वो भी शिव है तो समस्त जब शिव ही है और कुछ भी नहीं है तो उसके स्वरूप को ढकने की क्षमता के सावरण में हो सकती जाग्रत आदि विभेद अभी तद्भिन्न प्रसरपति तीसरा सूत्र है जाग्रत आदि विभेदे अपनी तद भिन्न प्रसरपति निवर्तते निजान्य व स्वभा स्वभावान उपलब्ध था यानी उस कई भेद जाग्रत इत्यादि कई भेदों में वो उपस्थित फिर भी इन सबके भेद स्वरूप होने के बाद भी वो अपने अभेद स्वभाव से निवृत्त नहीं होता अभेद के स्वभाव से निवृत्त नहीं होता यह बात विशिष्ट ध्यान देना लायक है कि उसने संसार बना लिया अपने आप को संसार ऊपर ढाल लिया उसके बावजूद सब कुछ मैं ही हूं इस भाव से वो निवृत्त नहीं हुआ है क्योंकि उसके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं केंद्र पर माया का प्रभाव नहीं होता जिस केंद्र की के हम बात करते हैं वहां पर माया आपका अपना कोई प्रभाव नहीं माया का प्रभाव केंद्र से बाहर है केंद्र में जैसे पहुंचते हैं माया का प्रभाव नहीं वही शिव है और जो योगी शिवभाव से आवेशित हो जाता है वह शिवस्वरूप हो जाता है और उसके लिए भी माया का पर्दा हो जाता है और उसके लिए भी वही विमर्श में पूर्ण ब्रह्मांड अपने विमर्श में विश्वात्मा बन जाता है या उसका सर्वाहता सिद्ध हो जाता है जब उसे सब कुछ मैं ही हूं यही समझ में आता है मेरे सिवा कुछ नहीं है मैं किसको बोलूं कि तू मेरे सिवा कोई है ही नहीं तो वो स्थिति जब आ है जब वो शिव स्वरूप हो जाता है तो जागृत आदि विभेदय अपने तद्भिन्न प्रसर पति निवर्तते निजान्य व स्वभावार उपलब्धता उस स्वभाव से वो कभी नहीं होता अब चौथा सूत्र है कि अहम सुखी च दुखी च रक्त चि संविद सुखाद्यवस्थानुसूते वर्तनते अन्यत्र स्फुट अब ये सूत्र भी बड़ा अच्छी तरह से यही बात को आगे बढ़ाता है कि जब हम कहें कि जो भिन्नता के संसार में जो भिन्न भिन्न स्थितियां हैं जैसे इसके पहले प्रश्न चौदह इसमें कौन कितना कितने रिकॉर्डिंग है